श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद छियासी तीन जुलाई अट्ठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ रथ के सामने आए उसी बरामदे में रथ खींचा जाएगा श्री रामकृष्ण ने रथ की रस्सी पकड़ी और कुछ देर खींचा फिर गाने लगे भावार्थ श्री गौरांग के प्रेम की हिलोरों में नदियां नदियाँ डावाडोल हो रहा है श्री राम नृत्य कर रहे हैं भक्तगण भी उनके साथ नाचते हुए गा रहे हैं कीर्तनियाँ वैष्णव चरण भी सब में मिल गए देखते ही देखते सारा बरामदा भर गया स्त्रियॉँ भी पास वाले कमरे से यह सब आनंद देख रही हैं मालूम हो रहा था कि श्रीवास के घर में भगवत प्रेम से विवल होकर श्री गौरांग भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं मित्रों के साथ पंडित जी भी रथ के सामने खड़े हुए इस नृत्य गीत का दर्शन कर रहे हैं अभी शाम नहीं हुई है श्री राम कृष्ण बैठक खाने में चले आए भक्तों के साथ आसन ग्रहण किया श्री कृष्ण पंडित जी से इसे भजनानंद कहते हैं संसारी लोग विषयानंद में मग्न रहते हैं वह कामनी कांचन का आनंद है भजन करते ही करते जब उनकी कृपा होती है तब वे दर्शन देते हैं तब उसे ब्रह्मानंद कहते हैं शसधर और भक्त मंडली चुपचाप सुन रही है पंडित जी विनयपूर्वक अच्छा जी किस तरह व्याकुल होने पर मन की यह सरस अवस्था होती है श्री कृष्ण ईश्वर के दर्शन के लिए जब प्राण डूबते उतराते रहते हैं तब वह व्याकुलता होती है गुरु ने शिष्य से कहा आओ तुम्हें दिखा दें किस तरह व्याकुल होने पर वे मिलते हैं इतना कहकर वे शिष्य को एक तालाब के किनारे ले गए वहाँ उसे पानी में डुबा ऊपर से दबा रखा थोड़ी देर बाद शिष्य को निकालकर उन्होंने पूछा कहो तुम्हारा जी कैसा हो रहा था उसने कहा मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो मेरे प्राण निकल रहे हों एक बार सांस लेने के लिए मैं छटपटा रहा था पंडित जी हां, हाँ ठीक हाँ, है अब मैं समझा श्री कृष्ण, ईश्वर को प्यार करना यही सार वस्तु है भक्ति एकमात्र सार वस्तु है नारद ने राम से कहा ऐसा करो कि तुम्हारे पाद पद्मों में मेरी सदा शुद्ध भक्ति रहे अभी के समान संसार को मुक्त कर लेने वाली तुम्हारी माया में न पडूं। श्री रामचंद्र ने कहा कोई दूसरा वर लो नारद ने कहा मुझे और कुछ न चाहिए तुम्हारे पाद पद्मों में भक्ति रहे इतना ही बहुत है पंडित जी जाने वाले हैं श्री रामकृष्ण ने कहा इनके लिए गाड़ी मंगवा दो पंडित जी जी नहीं हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे श्री रामकृष्ण साहस्य कभी ऐसा भी हो सकता है ब्रह्मा भी तुम्हें ध्यान में नहीं पाते पंडित जी अभी जाने की कोई जरूरत न थी परंतु संध्या अभी करनी है श्री रामकृष्ण माँ की इच्छा से मेरे संध्यादि कर्म छूट गए हैं संध्यादि के द्वारा देह और मन की शुद्धि की जाती है वह अवस्था अब नहीं यह कहकर श्री रामकृष्ण ने गाने के एक चरण की आवृत्ति की भावार्थ शुचिता और अशुचिता के साथ दिव्य भवन में तू कब सोएगा उन दोनों स्रोतों में जब प्रीति होगी तभी तू श्यामा माँ को पा सकेगा पंडित शशधर प्रणाम करके विदा हुए राम कल मैं शशधर के पास गया था आपने कहा था श्री राम कहा मैंने तो नहीं कहा परंतु तुम गए तो अच्छा किया राम एक संवाद पत्र इंडियन एम्पायर का संपादक आपकी निंदा कर रहा था श्री रामकृष्ण तो इससे क्या हुआ की होगी राम और भी तो सुनिए मुझसे आपकी बात सुनकर मुझे छोड़ता ही न था आपकी बात और सुनना चाहता था प्रताप अब भी बैठे हुए हैं श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा वहाँ एक बार जाना भुवन ने कहा है भाड़ा दूंगा शाम को गई है श्री राम कृष्ण जगत जन्य का नाम ले रहे हैं कभी राम नाम करते हैं कभी कृष्ण नाम कभी हरि नाम भक्तगण चुपचाप सुन रहे हैं इतने मधुर कंठ से नाम ले रहे हैं जैसे मधु की वर्षा हो रही हो आज बलराम का मकान नवद्वीप हो रहा है बाहर नवद्वीप और भीतर वृंदावन आज रात को ही श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर जाएंगे बलराम उन्हें अंतपुर में लिए जा रहे हैं जलपान कराने के लिए इस योग में स्त्रियां भी उनके दर्शन कर लेंगी इधर बाहर के बैठक खाने में भक्तगण उनकी प्रतीक्षा करते हुए एक साथ कीर्तन करने लगे श्री रामकृष्ण भी बाहर आकर उनके साथ मिल गए खूब कीर्तन होने लगा